गीता तत्वचिंतन अवतार मीमांसा दो एक सौ अट्ठारह समदर्शी ईश्वर द्वारा सज्जन और दुष्ट में भेद का तात्पर्य यहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि जब ईश्वर को समदर्शी कहा जाता है तब उसे नर रूप लेकर सज्जन और दुष्ट में भेद करने का क्या प्रयोजन है क्या इससे वह पक्षपाती नहीं बनता इसका उत्तर यह है ऊपरी दृष्टि से हम यह तो कहते हैं कि ईश्वर सज्जनों की रक्षा करता है और दुष्टों का दलन पर वास्तव में सत्य यह है कि सज्जनों का कर्म ही उनकी रक्षा करता है और दुष्ट अपने ही कर्मों से मारे जाते हैं यह कर्म यानी कर्म फल ही मानो अवतार के रूप में आता है वैसे तो कर्म फल कर्म के अटल न्याय से मिलता है पर यदि वह मूर्तिमान होकर मिले जिससे सबको दिखाई दे तो उससे शुभ के प्रति लोगों के हृदय में श्रद्धा पैदा होती है और अशुभ के प्रति अनास्था। जब लोग देखते हैं कि इतना ऐश्वर्य संपन्न रावण, जिससे आकाश पाताल सभी भय खाते थे, अशुभ प्रवृत्तियों के कारण कैसे कुत्तों की मौत मरा कैसे उसके सारे कुल का विनाश हो गया कंस और उसके अनुचरों की कैसी दुर्गति हुई दुर्योधन कैसे अपने समूचे कुल के नाश का कारण बना तो उनके हृदय में अशुभ के दूर रहने का भाव पैदा होता है और दूसरी ओर विभीषण और, और पांडवों को देखकर धर्म के पथ पर चलने का उनका साहस और उत्साह बढ़ता है तात्पर्य कि ईश्वर किसी को मारने या बचाने नहीं आता लोग अपने अपने कर्म फल के अनुसार सुखी या पीड़ित होते हैं ईश्वर मानो यह बताने के लिए रूप धारण करता है कि कर्म फल का जीवंत विग्रह कैसा होता है रामचरितमानस में इस सत्य को सुंदर रूप में प्रकट किया गया है जब श्री राम लक्ष्मण के साथ सीता स्वयंबर के लिए यज्ञ स्थल पर पधारते हैं तो अलग अलग लोग उन्हें अलग अलग रूप में देखते हैं गोस्वामी जी लिखते हैं जिन कह रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी दिन तैसी देख रूप महारन धेरा मनहु बीर रस धरे शरीरा दरे कुटिल निप प्रभु निहारी मनहु भयानक मूर्त भारी रहे असुर छल छो निप बेशा तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा पुरवासिन देखे दो भाई नर नरलोचन सुखदाई नारी बिलो कहीं हर सिंह निज निज रुचियन रूप जन सोहत सिंगार धरी भूरति परमय अनूप विदुसन प्रभु विराट मय बहुमुख कर पगलोचन सीसा जनक जाति अवलो कहीं कैसे सजन सगे प्रियला जैसे सहित विदेह विलोक रानी शिशुषम प्रीति न जाति बखानी जोगि न परम तत्वय भाषा शांत शोध समसहज प्रकाशा हरिभगतन देखे दो भ्राता इष्ट देवयु सब सुखदाता एक ही राम को भिन्न भिन्न भिन व्यक्ति अलग अलग दृष्टि से देखते हैं मानो सबका कर्म फल ही श्री राम के रूप में मूर्तिमान होकर वहां आ गया तभी तो महान रणधीर राजा लोग उन्हें वीर रस की मूर्ति के रूप में देख रहे हैं कुटिल राजाओं को वे बड़ी भयानक मूर्ति के रूप में देखते हैं छल करके राजा का वेश बनाए हुए असुर उन्हें काल के रूप में देखते हैं पुरवासियों की आँखों में वे नरभूषण और लोचन सुखलाई हैं नारियों की दृष्टि में वे मानो मूर्तिमान श्रृंगार रस हैं विद्वान उन्हें विराट रूप में देख रहे हैं जनक के कुटुम्बीजन उन्हें सगे स्वजन के रूप में तो जनक समेत रानियां अपने बच्चे के रूप में देख रही हैं योगियों को वे प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं और भक्तजन उन्हें अपने इष्ट देव के रूप में देख रहे हैं यह ईश्वर का ही चमत्कार है कि वे भिन्न भिन्न लोगों को उनके कर्मों के अनुसार भिन्न भिन भिन्न रूपों में दिखाई दे रहे हैं